न माँ भूताम श्रवण वर्णने ठीक है ब्रह्मज्ञानी को श्रवण वर्णन करने की जरूरत नहीं है कोई आपत्ति नहीं विपर्यास निराशाथम निध्यास कर लेकिन कहीं विपर्यास हो जाए शरीर में पुनः आत्मा का ध्यास हो जाए तो उसे निवारण करने के लिए निध्यास तो करते रहना चाहिए इत्याशं देहादुदि लक्षणसी विपर्यास्य दिहाड़ियों में आत्म बुद्धि रूप जो विपर्यास है वह अभाव अभाव न अनुष्ठी वह भी ब्रह्म ज्ञान नहीं रह जाता है क्योंकि उसके लिए देही नहीं, नहीं, नहीं रह गया दब देहा हमें आत्मबुद्धि से होना है इसलिए विपर्यास होने की संभावना ही नहीं रह गई विपर्यास का आधार क्या है शरीर हो बुद्धि बुद्धि शरीर नहीं रह तो से होंगे? वा, न, उसके नहीं रहा। किं तत्परिया कदाचि भा विषे व जिनके अंदर आदि विपर्यास है देहादियों में आत्मबुद्धि हो रहा है अन्य वस्तु में आत्मबुद्धि सुगत्व प्राप्त है काम्यत्व है वो अपना करते हमारे कैसे मिटेगा उसके ध्यास करते रहे, रहे किम ध्यान में रह और अविपर्य होने से मुझे ध्यान करने की जरूरत है क्या रह गया देहा तो प्रयासन न कदाचित इसलिए साहब कहता हूं मैं कदाचित भी क्षण भर के लिए भी कभी भी प्रयास को प्राप्त ही नहीं करता हूँ अतः मुझे नहीं है।, नहीं, भावे, नहीं है होता आपके पास फिर आप अहम मनुष्य कैसे बोलते हो शर्गी नहीं है आपका तो है मैं मनुष्य हूँ मैं ब्राह्मण हूं मैं सन्यासी हूँ कैसे बोलते हो विपरीय भाव है वार कथम घटता किया वासना वसा मैं नहीं कर रहा हूं तो बुद्धि बोलती है मन बोलता है उनके अंदर वासना भरी पड़ी है वो बोलते हैं मेरा उनके साथ ताकत भी नहीं इसे मैं नहीं बोल रहा हूं पहले अज्ञान काल में तय था तो लग रहा था जीवात्मा बोलता है अरे जीवात्मा है नहीं फिर कार्यक्रम की बुद्धि आदि अपना व्यवहार कर रहे हैं अहम मनुष्य व्यवहारो विनाभ्यमु विपरिया चिराभ्यस्त वानावक अहम मनुष्य इत्यादि यह विपरियास की बिना भी चीराभ्यस्तवासना तो अनादि काल से चिर काल से अभ्यस्त वासना है उस वासना के वजह से व्यवहारों इसे में होता है और विप्रयासित रहित क्रम के वजह से होता है ऐसा व्यवहार तो मान लेना आपने चाहे प्राग क्रम की वजह से व्यवहार हो रहा हो वो भी व्यवहार न हो प्राग क्रम वजह से भी व्यवहार न हो उसके लिए ध्यान करना पड़ेगा कहते हैं इसका मतलब क्या प्रागक्रमरी चलना चाहते हैं क्या कोई मै कल पैदा हो तो प्रारम को पलट दें तो हो ही नहीं सकता इसलिए प्रारम तो भोग करके क्षय होने वाला वस्तु होने से व्यवहार को मिटाने के लिए हम प्रारम को मिटा देवे उसके लिए ध्यान करना पड़े क्या संभव है प्रारब्ध कर्मी क्षीणे व्यवहार निवर्तते कर्माक्षे नाम्य ध्यान सहस्रत अवश्य भोक्तव्य है ज्ञानी का और तो शरीर जो रह गया वो तो कर्मसरण अपना कर्म भोग करके नष्ट अपने आप हो जाएगा व्यवहार प्रारण क्षय हो जाए व्यवहार अपने आप समाप्त हो जाएगा और प्रावधान नहीं हुआ हो असो नहीं वह श्याद इसका शमन कोई नहीं कर सकता हजारों प्रकार का ध्यान से भी नारंभिक आप इस व्यवहार से विरल तो चलो मिटा तो सकते नहीं घटा तो सकेंगे वो घटाने के लिए ध्यान किया जाए व्यवहार घट जाएगा ना अब बोलना पड़ा मोनी हो जाओ बोलने व्यवहार कम हो जाएगा ना इस तरह से व्यवहार को घटाने के लिए कुछ न कुछ करना चाहिए ब्रह्मज्ञानी को। दान भी नहीं, नहीं जरूरत निमित्त का जो व्यवहार है उसकी विरल उसे घटाने के लिए ध्यान करतवेगा इत्याशंका व्यवहार से अबाधत्व दर्शन अरे व्यवहार हमारे स्वरूप में है ही नहीं तो बाधा का रहेगा अगर तो प्राय करने वजह से शरीर के द्वारा इंद्रियन के द्वारा जो व्यवहार हो रहा हो वो हमारे स्वरूप स्थिति में कोई बाधा ही नहीं है तो हम उसको घटाएंगे बढ़ाएंगे कुछ करें क्यों करो ना मुझे घटाने की जरूरत ना बढ़ाने की जरूरत ना मिटाने की जरूरत है हैं? यदि बाधा को तब न सोचेंगे घटाने का यदि आपको लगता है कि परेशानी पैदा कर रहा है व्यवहार तो अधिक व्यवहार से परेशान हो तो उसको तो घटाने की सोचा जाए कम व्यवहार से असंतुष्ट तो बढ़ाने की सोचा जाए कम व्यवहार होता है असंतोष होता है ना आदमी को आदमी क्यों भागता है घर में क्यों नहीं बैठता है? अब कई लोग घर में ही रहते हैं कि दुनिया उनके पास आ रही है तो उन्हें जाने की जरूरत है व्यवहार तो पूरी हो रही है उनकी है दुनिया आ रही जा रही व्यवहार तो चल रहा बातचीत हो रही अब मेरे पैदा है कोई आ ही नहीं पूछ नहीं रहा है तो तो तो तो तो तो तो तो मेरे को पूछता ही नहीं कोई मेरे को जानता भी कोई मेरे से बात नहीं करता कोई मेरे से मिलता नहीं तो क्या करेगा उधर पड़ोसी के पास जाएगा उधर जाएगा उधर जाएगा इधर बैठेगा उधर बैठेगा इधर कप मारेगा उधर कप मारेगा अरे कहीं ना कहीं वो अपना व्यवहार बनाना चाहता है चाय के दुकान में जगह व्यवहार करना है वो अखबार पढ़ना है कुछ करना है, है। व्यवहार के अभाव को कम करना चाहता कौन है सबसे समस्या तो यह व्यवहार कम कोई करना नहीं चाहता है ये व्यवहार कम करना चाहते हैं फिर डायरियों की कोई जरूरत नहीं पड़ती एड्रेसों उनकी फोन नंबर उनकी ये <laughs> व्यवहार की वजह से ही तो है मेरे क्या जरूरत है ब्रह्म ज्ञानी को तो व्यवहार है ही नहीं इसरो कहता है मेरे लिए व्यवहार बालक नहीं क्यों मेरे स्वरूप में व्यवहार पर बाधा पैदा करता नहीं ये स्वरूप स्थिति होने से पहले की बात है तो वहाँ बाधा दिखती है तो घटाता आदमी बेच चोड़ छोड़ो भाई सब छोड़ो घटाता स्थिति के बाद में में से हो रहा है तो उसमें कोई सफर नहीं पड़ता ना घटाने का प्रयास न बढ़ाने का प्रयास व्यवहार व्यवहार कैसा है ध्यान अनुष्ठम इसलिए उसकी निवृत्ति के लिए विरलता के लिए ध्यान अनुष्ठान नहीं है ब्रह्मज्ञानी तीन विकल्प उठाएंगे एक व्यवहार करता है व्यवहार हो रहा है उसके से ंग्रह के लिए मान लेंगे सब विकल्प ये तो उसके लिए बोल रहे जो विशुद्ध ब्रह्मा ब्रह्म हैं और उनको बिल्कुल शरीर नहीं कुछ नहीं झगती नहीं उसके लिए अब वो भी कुशल करना चाहिए गरीब पूर्व पक्षी पीछे पड़ रहा है तो सबका तो कुछ भी नहीं है कुछ भी जरूरत नहीं विरल्तम व्यवहित रिष्ठम चिथ्यानमस्तुते आबाधिका व्यवहित ध्याम्य हम यदि किसी को व्यवहार घटाना चाहता हो वो बड़े ध्यान आदि करें ध्यान आदि बैठ जाए और व्यवहार कम कर इन मेरे लिए तो व्यवहार कैसा है सकल व्यवहार से हो रहा है ये मेरी अपनी स्वरूप स्थिति में मेरी मुक्ति में कोई बाधिका नहीं है अतवाध्याया हम कुत मुझे ध्यान करने की जरूरत क्या है ये जितने भी महामंडल केवल व्यवहार करते रहे गुण है दोष है ऐसा हमारा कोई सब काम वो करते है लेकिन वास्तविक लोक संग्रह करेगा वो भी कर्म नहीं करेगा आगे आएगा बात शास्त्र विरुद्ध नहीं चलेगा कभी अनेक जन्मोत्रुसार चल के के के चल चल, चल, -चल जैसे मुक्ति पाया है वो मुक्ति पाने चलेगा की बात हो रही है ना ध्याया में हम बोध ध्यान से कर्तव्य है समाधि कर्तव्य चलो ध्यान की जरूरत नहीं है लेकिन कभी कभी विक्षेप हो जाता है ना उसको दूर करने के लिए समाधिक अभ्यास जरूर करनी पड़ेगी उसको विक्षेप समाधानी और मनोधर्मत्ता न विक्षेप निवारक ये समाधो विक्षेप और, और समाधि ये दोनों मन मन का होता है है हो जाता अति विक्षेप का निवारण करने के लिए समाधि का ये भी मेरा कोई अपना अधिकार नहीं मानता तो मैं तो ब्रह्म हूं मन तो हूं नहीं मन होता तब मन को समाधि में मन को समाधि में लगा देता जब मन से मेरा संबंध होता तो जब मैं मेरा मन नहीं है मेरा मन के सब कोई संबंध नहीं है तो फिर उस मन को समाधि में लगाने का प्रयास भी क्यों करूं जैसे दूसरे का मन को समाधि में लगवाता नहीं क्यों मेरा नहीं तो यह मन भी उपाधि मेरा नहीं अरे इसको भी समाधि में लगाओ तो ये करूं वो करूँ, क्यों उसको छटका नहीं करो जैसा चल रहा है उसको चल नहीं उस दृश्य को देखूंगा उस दृश्य को बदलूंगा नहीं टीवी में दृश्य दिख रहा है आपको खराब लगे तो बदल सकते हो क्या बदल नहीं सकते हो हो ऑफ कर दो देखो सकता है बदल तो सकते तो पर भी से बदल नहीं है। इसको हम बिता नहीं सकते बदल भी नहीं सकते मतलब इसे असंबंध कर लो और अपना होते रहने दो उसको इसलिए ग्षेपो नास्ती स्मार में न समाधि विक्षेपो व समाधिर मानसा विक्षेपो नाती विक्षेप नाम का चीज नहीं है मुझ में न समाध स्तुत ममा ऐसे मेरे को समाधि लगाने की जरूरत नहीं है विक्षेपो व समाधि क्योंकि विक्षेप या समाधि मेरे स्वरूप में नहीं होता कि वो चीज जो है मानसा से मन का है तो मन ही विकारी होता है मन ही विक्षेपात विकार को प्राप्त करता है मन ही समाधि प्राप्त करता है मेरे स्वरूप नहीं है अनुभव है भूत तो संपादन करना चाहिए नाख्य मत स्वरूप संपादित है वह तो मेरे स्वरूप अनुभूत स्वरूप आचार्य अनुभूति स्वरूप नहीं हो तो मुझे क्या जरूरत है ऊपर करने का? का स्वरूप संपादन नहीं होता न नित्यानभवरूपस्य कृतं प्रापनियं, आत्मा है तरूप निवेश निश्चय निभवस्वी आत्मा निपलब्धिस्वरूप आत्मा स्तोत्र। नित्योपलब्धि स्वर गो हमारा नित्य अनुभूति रूपाई है अनुभव पृथक बताओ मेरे से पृथक अनुभव कहाँ है क्यों कौन चीज है जो कुछ भी कृत्य था यह लोग पर और मुक्ति के लिए वह सब मया कृतम और जो कुछ भी अनुभूति आदि प्राप्ति था वह सब कुछ प्राप्त मया मया निश्चय उपाय निगमतीता पुस्तक सोपसंहार कर्तव्युपग अने के पक्ष इस प्रकार से यदि आप सर्वत्र कर्तृत्व तो को कर स्वीकार नहीं करोगे हैं? फिर तो अनित्य वृत्ति कर दे लगे उठांगांगन तो तो लग जाए, जाएगा प्रारब्धवशात प्राप्त अनित वृत्तित्व तो अंगी मंगी थी यदि प्रारब्ध के वजह से कोई अनित्य वृत्ति है तो हम स्वीकार करेंगे इन वाक्य में होने लगता है यदि है तो भी कोई आपत्ति व्यवहारो लौकिको वास्त्री वा ममा मतृरलेपस्या यथार्धम प्रवर्तता व्यवहार चलौको छ्यवहार शास्त्री यागा लौकिक घूमना फिरना खाना पीना सोना सब कथा प्रवचन सत्क्रवचन सब सव्यवहार न लौकिक व्यवहार है सारा और शास्त्रीय व्यवहार पूजा पाठ ध्यान जब तप कर रहे शास्त्रीय व्यवहार अन्य यदि कदाचित अशास्त्री व्यवहार अलौकिक व्यवहार भी हो जाए मुझ अकर्तृ स्वरूप अलेपस्या अकर्तु मम यथार्थम प्रवर्तता मैं अकर्तृ रूप हूं और मेरा इनसे कोई संबंध नहीं आलिप्त रूप अलेप स्वरूप हूं नहीं पुण्य पुण्य मंत्र है उसके आधार पर मेरा गाना है यथा जैसे कर्म है। वैसे शरीर प्रवृत्त होते रहे हमें कोई शास्त्रीय जप समाध्यादि ही अन्य प्रतिषिध हिंसा देर्वहार कर्तृत्व भोक्तृत्व रही मम प्रारब्धम कर्म अनिक्रम्य प्रवर्तता तो कोई व्यवहार तो रहित तो इस शरीर के द्वारा मेरे प्राग क्रमानुसार अतिक्रमण न करता हुआ तद अनुसार प्रवृत्ति होते रहे इस प्रकार से वास्तविक स्थिति का कथन हो गया एवं वस्तु तत्विधाय ये ब्रह्मज्ञानी का वास्तविक स्थिति इसका वर्णन हो गया अब प्रौढ़वादी आह प्रौढ़ का कथन करने के बाद सम की स्थापना करने के बाद अब विकल्प पूर्वक यदि व्यवहार करता हुआ हम कर्तृत्व भोक्तृत्व को लेकर के भी कर रहा हो यानी कैसा कर्तव्य भोक्तृत्व मिथ्या कर्तृत्व मिथ्या भोक्तृत्व लेकर भी करता है तो भी वह लोक कल्याण के लिए करता है जीवन का कल्याण के लिए कर रहा है तो भी अविरुद्ध है यह बात अथवा अच्छा कृतकृप लोका अनुग्रह कामेया शास्त्रीय नई मार्गे नाम मक्षति अथवा अच्छा भले में कृतकृत्यो प्राप्त प्राप्णी हूं फिर भी लोकानुग्रह कामे लोकानुग्रह कामेय लोक पर लोक मैने जीवों पर अनुग्रह करने की कामना लेकिन कैसे रहूंगा शास्त्रीय नहीं वार्गी यद यदाचर श्रेष्ठ समाज में श्रेष्ठ पुरुष होने के मान लेते लोग विद्वान को ज्ञानी को इसे क्या करना पड़ता है शास्त्रीय नहीं ना, ना? कल आपका जवाब पैदा नहीं करने का शास्त्रीय नहीं वार्गे नन्यासी हो गया उत्तराधिकारी को पैदा नहीं करने सन्यास के बाद नहीं आ, पहले पैया कर लो ग्रहस्थी में रह करके फिर सन्यासी हो जब आश्रम बन लो वहां पर उसको भी सन्यास देखकर फिर बिठाओ तो कोई आपत्ति नहीं, नहीं कर सकते बेटा ग्रस्त तो तब नहीं बिठाना उसको भी संन्यास देख करके बिठाना पड़ेगा पूर्वाश्रम तो कोई दिक्कत नहीं उसको भी बिठाया जा सकता है लेकिन बशरत वो भी सन्यास ले शास्त्री नहीं वार्गी वर्ते हम काम क्षति ही मैं सारा काम करूंगा इसे मेरा क्या क्षति होगा मेरा कोई क्षति नहीं होगा कि गीता जीविका नीचे श्लोक में दिया है सत्ता कर्मी यथा कुर्वन्ति भारत कुरियांतालोक संग्रह जैसे कोई अविद्वान आसक्त कर्मों को करता है वैसे ही विद्वान अनासक्त भाव आसक्ति को क्या कर लोक कल्याण के लिए करना चाहिए शास्त्रीय एवं मार्ग प्रवर्तन अंगी कार्य तभी तद निर्माण प्रवृत्ति विकार से यदि कोई कहे शास्त्रीय मार्ग में ही प्रवृत्त होता हो क्यों कह रहे हो आप यथा प्रार्थना ही बोल रहे हो ना आप प्रार्थना अनुसार नहीं चलेगा आपको अभी क्या कह रहा है शास्त्र के अनुसार ही मैं चलूंगा इसका मतलब आप उसका अभिमान भी करने लगोगे अभिमान अभिमन प्रगति हो जाएगा देवाचन स्ना शौच भिक्षाद वर्तता वपु तारंज जपत वक्त पठत्म नास्तक विष्णु झाए तो धीर्य ब्रह्मानंदे विलीयता साक्ष्यंकिचिद्य कुरेन्ना देवता का अर्चन पूजा पाठ करे, करे आरती उद्धार सब करते रहे स्नान करे गंगा जी में शुद्धिकरण करते रहे अन्य उपायों के द्वारा भिक्षा जी आठन करते रहे शरीर के द्वारा ये सब भले होते रहे तारन जप दो अरे वाणी मेरी ओम ओम ओम जपते रहे भले पढ़ दोषद पाठ करें मस्तक उपनिषद और प्रसोधन भी भले पाठ कर ले विष्णु धीरे अथवा भगवान विष्णु का ध्यान करे शिवजी का ध्यान करे किसी का भी ध्यान करे मेरी बुद्धि ब्रह्मानंदी यदाम या तो मेरी बुद्धि ब्रह्मांड विलय हो जाए साक्षी हम मैं, मैं क्या हूं? भले लोक संग्रह के लिए सब कुछ हो रहा हो तो भी मैं इसका साक्षी हूं अतएव किंच हूं न मैं न या कुछ कर रहा हूं अतएव मेरे से इनका कोई संबंध ही नहीं रह जाता है करते हुए भी, भी कोई संबंध नहीं रह जाता है और अब कृत्य कृत्य, प्रात्य, कृत्य जितने भी कृत्य है उन सबको कर दिया है इसलिए और तृप्त है वो इसलिए वो तृप्त है प्राप्त प्राप्त पुनः तृप्ति और प्राप्ने सारे को प्राप्त कर लिया है इसलिए भी होता हुआ एवं मनसा मन असो निरंतर वह अपने मन के द्वारा ऐसे मनन करता रहता निरंतर क्या मनन करता है वह अगले श्लोक में बताएंगे असो विद्वान पूर्वक्त प्रकार कृतया -कृत जो विद्वान है प्रकार से कैसा है वो कृतम कृत्य जातम ये नृत्य कृतम कृत्य जातम जो करण योग्य था वो सारे चीज को जिसके द्वारा कर लिया गया ऐसा जो व्यक्ति उसका नाम कृत कृत्य उस आदमी को कहेगा ब्रह्म ब्रह्मज्ञानी तत्व तत्ता तया कृत कृत्य स्वभाव क्या कृतकृत्य तृतीया उसके अंदर क्या हुआ के। वक्षमान आगे कहे जाने प्रकार से अपना विचार को बताएगा प्राप्त प्राप्तम प्राप्यम प्राप्त जिसके द्वारा उसे कहते हैं प्राप्त प्राप्त तस्व तप्ता उसके भाव का नाम प्राप्त प्राप्त तृप्या में क्या करोगे प्राप्त प्राप्त होते हुए भवन तृप्तों स्वनसा निरंतर मन्यते शरीरस्थ मन के द्वारा मन ऐसा मनन करता है विचार होता है वह निरंतर ऐसे चलता है क्या है कि मन्यते धन्योहम धन्योहम नित्यम स्वात्तान मंजसा वेदनी धन्योहम धन्योहम ब्रह्मा आनंदो विभाति में स्पष्ट तो मैं धन्य हूं धन्य हूं नित्य ही मैं धन्य हूं क्यों नित्य निरंतर स्वात्मी अनायास ही आप जो है नित्य निरंतर मेरे को अपने आत्म आत्मस्वरूप अनुभव होते रहता है कभी हमें आत्म स्वरूप का दोबारा ढकना नहीं हुआ निरंतर मेरे अपने स्वरूप मुझे अनुभव में आते रहता है अर्थात सदा में अपने आत्मस्वरूप में ही स्थित रहता विस्मृति उसकी कभी दोबारा हुई नहीं इसलिए क्यों क्या हर हाँ तो का अनुभूति से क्या फायदा तब कहते हैं नित्य में ब्रह्मानंद मेरे को स्पष्ट भाषित हो रहा है ब्रह्मानंदो में स्पष्ट विभात तस्मात धन्यो हम धन्यो हम इसमें धन्य मैंने कृतार्थो आदर अर्थ में बीचा होता है हुई है तो आदर के लिए अनवर लगातार एक के लिए भी अन्य विचार नहीं है स्वात मे अपना जो निजस्वरूप क्या है वो देहादि अनवचिन्नम प्रत्येगात्मा मंजुषा साक्षा देहता दे, देहादि अनविन्न कालता सुतः देश होता है देशादी देशादी के अंतर्गत वस्तु भी आ गए और सारी चीजों से अपरिन्न जो स्वरूप है का वह प्रत्येगा अनुभव में हो रहा है यत तो वेदमी जानी जिसले मैं ऐसे का अनुभव कर रहा हूं अतः धन्य धन्य हूँ एवं आत्मज्ञा ने लाभ निमित्ता इस प्रकार से आत्मज्ञान लाभ निमित्त तुष्टि का कथन करने के बाद लाभ तत्मिताभ नि उस आनंद को भी दर्शा रहे ब्रह्मान ब्रह्मभूत आनंद ब्रह्मण आनंद नहीं लेना ब्रह्मरूपी जो आनंद है मैं स्पष्ट विभा स्पष्टम यथा बहुत तथा स्मृति स्पष्ट जैसा हो वैसा स्मृत हो रहा है विषय आदि साथ सम्मिश्रित न होता हुआ अत्यंत स्पष्ट रूपे भाषित होना वैसे हर व्यक्ति आनंद अनुभव कर रहा है विषयों को लेकर के करता है और औप्षणिक होता है और विषय निरपेक्ष होकर के आनंद अनुभव का नाम ही विभाग एवं इष्ट प्राप्त हो तो तुष्टि में विदाय अनिष्ट निवृत्तियां भी तुष्य इष्ट प्राप्ति से तुष्टि होने पर भी अनिष्ट की प्राप्ति की संभावना हो तो तृप्ति नहीं रहेगी तुष्टि नहीं हो सकती है ताकि इसलिए यह भी बताना चाहता है वास्तव अनिष्ट की निवृत्ति भी है क्वापि मैं धन्यो, मैं धन्यो, क्यों अब मेरे को ये दुःख और आध्यात्मिक दुःख नाम का चीज न मुझे दिखाई देता है तो जब संसार नहीं है उसके लिए संसारी नहीं दिखाई दे रहा है उसको संसार मिथ्या हो गया है तो वो संसार दुख भी उसके ले कहा रह गया वह दुख भी मिथ्या हो जाता है अच्छे जब मेरे को संसार का दुख ही नहीं दिखाई दे रहा है आती भी मैं धन्य हूं तृप्त हूं इतना ही नहीं संसार दुख क्यों नहीं दिख रहा है आपको कारण यह है सांसारिक दुखों का कारण क्या था सांसारिक दुखों का कारण क्या है अज्ञान तो अज्ञानिक भाग्य ज्ञान होते ही ज्ञान का होते ही जैसे प्रकाश दीपक जलते अंधकार कहा भाग गया ढूंढो पकड़ो अंधकार कहा भाग गया पता नहीं चला अतः कदम तो ज्ञान का उदय होते ही अज्ञान नष्ट हो गया जब अज्ञान नष्ट हो गया अज्ञान के कार्य दुखाद कहा से होंगे वो भी नहीं रह गया इसे अनिष्ट का निवृत्ति हो जाने कारण से मैं दुःख संसार देख रहा हूं स्वरूप वाले संसार को देख रहा हूं न पश्या अथ कृतार्थार्थ इतना दुख अप्रति तो कारण दुख की अप्रती में कारण ज्ञा अनेक कर्म वासना जालम अज्ञान क्वा पलायित नष्ट अनेक कर्म की कर्मों की वासना का जो जाल रूपा अज्ञान था वह अज्ञानिक अज्ञान निवृत्ति प्राप्त फल कृत्यपे अज्ञान की निवृत्ति का फल क्या है कृतकृत्यता और प्राप्त प्राप्त था धन्यों हम धन्योहम कर्तव्य मे नो हम धन्योम प्राप्त मध्य मैं धन्यू मैं धन्योग क्योंकि मैं कर्तव्य मेरे द्वारा कर्तव्य न किंचित कुछ विशेष नहीं रह गया इसलिए भी मैं धन्यू इसलिए भी मैं धन्य होगी अद्य आज प्राप्तव्यम सर्व संपन्न भवदेह प्राप्तव्य जितना और तो सब कुछ मुझे प्राप्त हो गया कुछ प्राप्त करना नहीं रह गया है इधानी कृतिकया -कृति तो इत्यादि न जाता यहाँ तृप्त निर्दिशित समस्या है ये जो तृप्ति मिली है संतुष्टि हुई है यह संतोष और तृप्ति अनित्य हो तो मुक्ति नहीं होगी ना इसलिए वो जो तृप्ति और संतुष्टि प्राप्त है वो निर्दिशया है ये करते हुए कह रहे हैं धन्यो हम धन्यो हम तृप्तेर में भवे लोग धन्योम धन्योम धन्यो धन्या पुनः पुनः पुनः धन्य मेरी तृप्ति की उपमा कहा है संसार में तृप्ति की कोई उपमा है नहीं कि सातशय वस्तु की उपमा हो सकता है किसकी सौंदर्य है उसकी उपमा दे चंद्रमा से क्योंकि सौंदर्य भी सातशय है उससे भी सुंदर उससे भी सुंदर दुनिया मिलते रहेंगे देखने के ऊपर निर्भर है ना आप देखते हैं एक नहीं रुक जाते हैं है ना? आप कहते हैं तो यही सुंदर है है ना? और आगे देखो तो पता चलता और भी सुंदर है दुनिया तो उससे भी सुंदर और उससे भी सुंदर निकलेंगे सौंदर्य को देखने वाली बात है अतिव भाई वस्तु सौंदर्य क्या है सातशय है सातशय होने से उत्तर उत्तर सुंदर मिलते जाएंगे सुंदर पर न्याय में आता ना तिलोत्तमा उसका तो वर्णन आता ना का जो बेटी थी तिलोत्तमा तो दिन प्रतिदिन प्रति प्रति तिल प्रति तिल उसका प्रति उत्तम सौंदर्य जिसका उसका नाम तिलोत्तमा हम लोग क्या देते है सीधा चार हाँ सुंदर है अरे यहाँ दागे उधर दागे उधर कौन देखता है दागो में एक पेंटर था तो तो तो पेंटिंग गोल कर दिया और तो देख ले जाओ एक कण को देखो पेंटिंग में कहा कंकड़ा आंख का एक एक कोना को, ना, को ना देखो ढंग से आंख पूरी डिब्बे सुंदर लग रहा अरे क्या अरे वो काला पेंट जो बाल का कहा इधर उधर हो गया होगा दूर से दिखता नहीं है आप बिल्कुल तो एक एक चीज को देखो इस तरह से मूर्ति में भी ऐसे बोला मूर्ति बनवाए तो देखो सारी चीज देखो सब ड्रॉइंग जो पलटता है था, क्या करता कोई किसका पेंटिंग करना होता है ना वो फोटो आप जो देते हैं फोटो उल्टा में वो लकीरदार चौकुर चौकुर चौकुर बना देता और फिर उल्टा देखता है एक एक चौकोर में वो पूरा चित्र देता ही नहीं। जितनी है, उतनी में बना जाता। तो जैसे, जैसे दिख रहा है वैसे वो चौकर में होनी चाहिए असली पेंटिंग तब सारे चौकर को मिलाएगा जब एक पर्व में कहीं भी एक तिल बराबर नहीं होगा। मेहनत और एक-एक घर एक एक तो का माहौल सब ठीक हो सारी चीज तो सही है ना मूड करना पड़ता है तो उसको क्या करते बाहर चले जाते ज्यादा गड़बड़ माहौल घर पे तो बाहर कहीं चला जाएगा और सारा पेंट ले पुण्ट चला जाएगा और बैठा है कहीं अगर हम बन पाएगी तो उसने बताया कैसे देखा वैसे किसी भी चेहरा दे बहुत तो उल्टी आ जाएगी दिखते फोटो में तो दिखता नहीं ना छेद <laughs> वो कहता था, था संसार में कोई सुंदर है नहीं सब झूठी सुंदर है संसार सुंदर है नहीं जब कण कण में जाता हूँ देखता हूँ तो बेकार मोटा मोटी देखो तो सुंदर लगता है नहीं की कौन में जाता हूँ देखता हूँ सुंदर कुछ नहीं बड़ी उसकी अवस्था बहुत अच्छी है मन, सारी बहुत तो इससे कहने का वो उसकी उपमाही नहीं हो सकती है ये जो पुष्टि है जो आनंद है इसे कोई उपमा नहीं संसार के सारे अन्य चीजों की उपमा दे सकते हो ब्रह्मानंद का कोई उपमा नहीं है उससे भी अतिशय वाला कोई हो तुमने तो उपमा बनेगा उपमा किसकी चीज जाती है निकृष्ट के लिए उत्कृष्ट उपमा ली जाती है चंद्र के समान कोई होता ही नहीं है लेकिन चंद्रमुखी खा दिया जाता है इसके निकृष्ट चेहरा भी उसकी सौंदरता के लिए उसके महान अतिशय वस्तु के साथ उपमा दिया गया अर्थात ब्रह्मांड से भी उत्कृष्ट कोई दूसरा आनंद होता तब ब्रह्मांड उपमा दिया जा सकता था उसके साथ लेकिन ब्रह्मांड से भी अतिशय होता अन्य आनंद होने न होने के कारण कोई उपमा ही नहीं हो सकता है धन्यो हम धन्यो हम तपे मेरी जो तृप्ति है इसकी उपमा को का उपमा भवे लोग इस लोक में कौन सी उपमा हो सकती है अर्थात बिल्कुल नहीं हो सकती अतः और क्या कहो यदा परम वक्तव्य आदर्शनाथ इस शरीर का और कुछ कहने लायक भी कुछ नहीं रह जाता है इसलिए इतना ही वो कुछ तुष्ट रेव पर तुष्टि निरंतर सुस्मृत होता है धन्यो हम धन्यो हम धन्यो धन्य पुनः पुनः पुनः धन्य सर्वस्व कारणभूत पुण्य पुंज परिपाक मनुस्मृत्य तुष्य आप कहते ब्रह्मांड की अनुभूति का कारण कौन होता मान संचय हुआ था जब तब तक मुक्ति मिलती है मुक्ति तो ऐसे नहीं मिलेगी ना जब पुण्य पूंजी इतना नहीं पुण्य होता है पुण्य होता है यह राजसिक पुण्य और तांसिक पुण्य का फल नहीं है मुक्ति सात्विक पुण्य है अभी सात्विक पुण्य जिसने मुक्ति दिया है उसको लेकर वो क्या वर्णन कर रहा है देखिए अहो पुण्यम अहो पुण्यम फलितम फल दृढ़ अस्य पुण्य अहो संपत्तिर अहोवयम अहोवय अस सर्वस्या एक संतुष्टि मुक्ति कारणबूत पुण्य पुंजी का परिपाक का अनुस्मरण करता हुआ तुष्ट होकर बोलता है धन्य है पुण्य भी धन्य है पुण्य और धन्य वह फल जिस पुण्य से प्राप्त हुआ ब्रह्मानंद भी हूँ जो मेरे जैसे पुण्य हो गया अपने आपको भी बोल रहे हैं अब अश्य पुण्य से संपत्त है इस पुण्य का संपादन करने से व्यो व्यो अब लेकिन एक तार से पुण्य संपादन हमने किया और सफल ब्रह्मांड प्राप्त किया केवल पुण्य के बल पर कर लिया गया विना शास्त्र बिना गुरु का इसलिए वे शास्त्र भी धन्य है वे गुरु भी धन्य है मुझे मुक्ति तक पहुंचा दिया है अपना तो पुण्य था, अंदर थी। था ही। लेकिन उसमें शास्त्रों बीज बीज डाल करके मुक्ति को फसल कटाने वाला गुरु गुरु और और शास्त्र ना ना शास्त्र ना ना ना होता, होता, लगाने वाले होते, तो फिर मुक्ति कैसे होती कहते हैं, आहो आहो सम्मेग्यान, शास्त्रम, शास्त्रम, सम्मेग्यान का तो जो है और तो तो उसको विदेश का जो आचार्य उनका अनुस्मरण करके तृप्ति को प्रकट कर रहा है अहो अहो अहो अहो गुरुहु वह शास्त्र धन्य व शास्त्र जो मुझे को अपने स्वरूप का स्मरण करा दिया जिसका निरंतर श्रवण मंडला स्वरूप मेरे को अपने स्वरूप की विस्मृति जो हुई थी वो स्मृति नष्ट होकर के स्मृति प्राप्त हुआ है इसलिए उस शास्त्र को भी मैं धन्य समझता हूँ और शास्त्र सम्यक प्रकार से उपदेश देकर हमारे बुद्धि में समझाते हुए बिठाने वाले वो जो गुरु हैं वो भी धन्य है अहो गुरु हो अहो गुरु हो और वह ज्ञान धन्य अहो ज्ञानम ओहो ज्ञानम जो गुरु प्रज्ञान जैसा आत्मा बुद्धि में स्थिर होने के कारण से ही आज मूर्ति की अनुभूति हुई है वह ज्ञान भी इसलिए धन्य और विज्ञान जन में मुक्ति का जो सुख है उसे कहते अहो सुखम अहो सुखम वह सुख भी धन्य है वह ब्रह्मानंद भी धन्य है जिसको आज हम अनुभव किया इस प्रकार से चौदवा अध्याय का मुख्य विषय समाप्त हो गया तो, तो उपसंहार करते हुए अंतिम श्लोक आता है इम्यायर्थम उपसंहर थे इस अध्याय का जो अर्थ है उसको उपसंहार करके कथन कर रहे हैं ब्रह्मानंदाभिन चतुर्थाध्याद्यानंदिर ईष का चौदाह अध्याय चौथा अध्याय था वह कथन कर दिया गया विद्यानंदस्तुत्पतिर क्या उन्हें क्या नाम है इसका विद्यानंद नामक अध्याय है ब्रह्म विद्या से प्राप्त होने वाला जो मुक्ति रूप आनंद का वर्णन किया गया है तद उत्पत्ति पर्यंतो और लेकिन जिसको सुना है अभी अभी इसके बारे में अभी वो नहीं हुई अनुभूति नहीं हुई है इसलिए जब तक अनुभूति नहीं होगी तक तक इसका अभ्यास करना जरूर चाहिए। और इसके बाद अंत में आता है ब्रह्मानंद अंतर्गत विषयानंद नाम का पांचवाध्या ब्रह्मानंद विषयानंदो नाम ब्रह्मानंदे विषयानंदो नाम पंचमो अध्याय ब्रह्मान्तर्गत तो विषयानंद नामक पांचवाध्याय और पूर्ण ग्रंथ दृष्टिया तो पंद्रवाध्याय पंचदश ब्रह्मानंदे विषयानंद प्रकरण पंचमाध्याय प्रतिपाद्य अर्थ क्या है पंचमाध्याय प्रतिपाद्यम अर्थ माह प्रतिपाद्य पदार्थ मनं कर दिखाना चाहते हैं हर विषय से जो मुझे आनंद मिलता है ना वह भी ब्रह्मानंद का ही अंश है ये दिखाना कहा जाता है अरे जो कुछ भी आनंद अनुभव होता है जो योग से हो रहा हो चाहे प्रत्यय आत्मा का अनुभूति से होता हो चाहे जगत की मित्र से होता हो या उपनिषद के का निरंतर श्रवण के द्वारा होने वाला विद्या उत्पन्न वाले वाला आनंद हो चाहे विष्स प्राप्त होने वाला आनंद हो ये सारा आनंद ब्रह्मानंद का ही अंश है कोई तो नहीं है ये और उसमें अंतिम वाला जो रह गया है उसका विस्तार विचार करेंगे पैंतीस श्लोकों में विचार होगा इस प्रकरण का विषयानंद नामक अथा विषयानंद द्वार अथ उसके अंतर अत्र अस्मिन पंचमा पंचमे अथवा पंचदशे अध्याये विषयानंदो नामक ब्रह्मानंद अंश रूप भाई विषान का वर्णन होगा और क्या है हाँ? ब्रह्मानंद अंश रूप भा ब्रह्मानंद का अंश मात्र अंश रूप है अंश का ही भागी है अंश रूप भाग मान अंशात्मक जो ब्रह्मानंद के अंशात्मक का भागी है मान जैसे दृष्टांत देते न दास बोध का बार बार कई बार बता चुका हूँ कौन सा दृष्टान दास बोध का शहद का दृष्टांत दिया हूं आदमी जंगल में फसा और गांव की ओर जा रहा था तो पीछे से एक शेर दौड़ते हुए दौड़ा भी दौड़ता जान बचाते दौड़ते दौड़ते ऐसे जगह गिरा अंधा कुआ था अंधा कुआ का मतलब कि जमाने में कुआ था इसमें कुआ नहीं है गड्ढा तो से है उसे घास उगे हुए हैं ऊपर से दिखता नहीं है यहाँ पर कुआ है उसमें गिर गया गिरा तो हाथ उसकी हुई ऊपर जोर तो मधुमक्खी का छत्ते पे तो हाथ लग गया मधुमक्खी उसको काटने लगे गिर रहा नीचे उसे घास पर पकड़ लिया तो सूखा घास उखड़ने लगा उसके संसदार्थ से क्या हो गया नीचे से शाम आ गया चारों तरफ से मौत बाहर आता है तो बाघ खड़ा है सामने खाने को तैयार तो है नीचे शाम बसने को तैयार तो है रहा है, आ उधर जिसके आधार पर चल रहा है जी रहा है वहां भी वो घास उखड़ रहा है और मधुमखिया चारों तरफ से उस बीच में एक बूंद टपक रहा है करके उसका भी आनंद लेता है वैसे हाल है ना? मौत सामने खड़ी है जो आधार शरीर जर्जरीभूत हो गया है घास क्या यहां आधा शरीर है जिस पर तुम जी रहे हो वो तो जर्जरीभूत हो रहा है सामने अमृतूत खड़े हैं बाघ है नीचे सांप आ रहा है आपका प्रहंकार पर बिछोड़ नहीं रहा है सब अहंकार का प्रतीक माना है। भी हम अपने अहंकार को छोड़ देने मैं बड़ापा आ गया है तो बोलता है, गुस्सा भी करता है डांटता है फुटकारता अब भी कल नहीं आया मेरी जवानी गई अब बूढ़ा हो गया हूं क्यों यू कर रहा हूं मैं है? वैसे भूस बुस करता है बुढ़्ढा पे गुस्सा करता कि नहीं करता अहंकार जो आपको करवाता है सब पे अहंकार का प्रतीक मारा और कुछ लोग से घिरे हुए क्या है ये पत्नी बाल बच्चे सारी दुनिया आपको घेरे हुए लूट रहे हैं आपको सब रहे संपत्ति चाहिए लाओ पैसा लाओ बोल रहे बुढ़े को बेटी कहते हैं तेरा कपड़ा कूट सूट बूट सब ले जाएंगे छोड़ेंगे नहीं कोई चीज को चार तरफ मधुमक्खी घिरे हुए उसमें भी देखिन पोता आकर के बोलते है दादा सारा भूल जाता है वह तो शायद के बूंद के बराबर आनंद है नाते पोते के मीठे मीठे बोल देते हैं सारा दुख को भूल जाता है और पोते का प्यार मिल जाता है आनंद है विषय का आनंद होता है उसके लिए बहुत सुंदर दृष्टान दास बोध का है जब ब्रह्मानंद अंश रूप भाग ब्रह्मानंद का अंशात्मक का भाग है ये विषय आनंद निरुप्यते द्वार वा लौकिक प्रसिद्धि एक देश उसके लिए उसका द्वारभूत जो है उसका निरूपण किया जाता द्वार विषयानंद ब्रह्मान भाग विश्वनंद द्वार भूत निरूप्यते उसका निरूपण किया जाता कि ये ब्रह्मानंद का अंश विषयानंद कैसे बताया चला तदम जगो श्रुतियां बता रही है, कि जो है ये जो का अंश भोग से प्राप्त होता है लौकिक विषयनंद लौकिक होने के नाते मोक्ष शास्त्र में उसका निरूपण करना व्यर्थ है निरूपणम अनुपन्न इत्याशन ऐसे जोशे नहीं अवैश्यानंद भी ब्रह्मानंद लौकिक यद्यपि अवैश्यानंद लौकिक है यह बात अत्यंत प्रसिद्ध है फिर भी ब्रह्मनंद एक, देश एक देश होने के ब्रह्म एक के नादे ब्रह्मज्ञानोपयोगि ब्रह्मज्ञानक उपयोगी है वो भी इसे युक्त इसे उसका भी प्रतिपादन करना उचित ही है इत्या हम चाहें, तो को प्राप्त करता हुआ उस आनंद की ओर हम हम ध्यान दें तो हम को पहुंच जाएंगे के माध्यम से भी हम पहुंच सकते हैं यदि विषयों से प्राप्त किया आनंद को फिर विषय का महत्व को छोड़ दो असल होता है क्या है जिस विषय से आनंद प्राप्त हो रहा है उस विषय की ओर मोह कर लेते हम लोग नहीं उस विषय के रूप साधन से जो आनंद पाया उस आनंद में मोह करो विषय की उपेक्षा कर दो ब्रह्मांड तो पहुंच जाएंगे इसे विषयानंद वाला भी हम ब्रमाण्डे पहुंच सकते इसी को लेकर तो तंत्र शास्त्र में संभोग से समाधि का सिद्धांत है कि संभोग जो सुख है वो जो आनंद है उससे बढ़कर कोई अन्य विषय का आनंद संसार में नहीं है विषयानंदों में इसमें इतनी ताजतम इतनी एक होती है एक दूसरे को भूल ही जाते हैं। इसलिए परिषद में भी में पति पत्नी का संभोग का ही दृष्टान दिया, दिया। विस्मृति दोनों की अपनी अहंकार वगैरह सारा खत्म उस समय उस आनंद में ही हमारी निष्ठा चली जाए और शारीरिक संबंध सुख को भूल जाए अपेक्षा कर दे तो समाधि लग जाए इसे संभव से समाधि का वर्णन तंत्र शासन उसी पर अन्य विषयों के सुख को भी हम जो ग्रहण प्राप्त करते हैं खाने का सुख मिल रहा बढ़िया खा रहे वाह वाह क्या मजा आ गया जाए भंडारा नहीं नहीं मजा भंडारेगा तो उस विषय आनंद में से जब पहुंचते हैं विशेष जब आनंद अनुभूति होने लगता है तो विषय की उपेक्षा कर दो उस आनंद पर विशेष ध्यान दो तो अपने आप ब्रह्मांड पहुंच जाएंगे यह विषयान भी ब्रह्मांड का द्वार होने के नाते उस विषयां की भी चर्चा करना कोई अनुचित नहीं है कहते हैं कौन उस श्रुति को ब्रह्मांड का एक गुण अर्थ तक पाठ करते यो कर ये पर अखंड ही कर रसात्मक अन्य भूतान ये त्य मात्रा में उपभुंज अस्य परम आनंदो यो नंद तैत्रप्रषद में आया कहते हैं यह चय न उस ब्रह्म का परम परमा जीव का परमान रूप से समझो जो कि कैसा है वो भूतानि अखंडीकर भूता एकत्र उपभुंज इसी ब्रह्मांड का एक मात्र एक बूंद का भी एक बूंद हिस्सा को ही उपभोग करते हैं सकल सागरों का भी सागर रूपा जिसका ये सात सागरों में से एक बूंद निकालने के बराबर विषय आनंद भोग करते हैं आदमी इतनी शुद्र आनंद है विशाल। आनंद लेकिन उससे भी आप वहां तक पहुंच सकते हैं वृक्ष इसके अपेक्षा पूर्व जो विद्या का वो और श्रेष्ठ है अद्वैत आनंद उससे भी श्रेष्ठ है आत्मानंद उससे भी श्रेष्ठ है।, है कि सर्वश्रेष्ठ है बहुत साधन किया ना उसने तब पाया है प्रत्याप्त वेद से पाया है जगत मिथ्या से पाया है बहुत धिक्क है विद्या से प्राप्त करता है बहुत है उन सबके पीछे क्षुद्र आनंद कौन है कति विषय आनंद है क्यों एकमात्र का उपभोग उससे भी टेंशन नहीं होता इधानी विषयानंद ब्रह्मानंद विषयानंद है वो ब्रह्मान का लेखाने के लिए तथुज उसके उपाय होता अंतकर्ण वृत्तियों को विभाजन पर समझा क्यों इसको लेते हो ऐसा तो कारण बताने के लिए अंतकर्ण वृत्तियों को बताना पड़ेगा क्योंकि अंतकर्ण तो विषय का सुख को अनुभव करेगा तो इसे अंतकरण को समझना पड़ेगा अंत कितने प्रकार के वृत्तियां होती हैं और कौन सी वास्तविक होता कौनसी वृत्ति से नहीं होता है शांतिर इत्याद्या शांत वृत कृष्णा स्नेहो रागल्लो भोर वृत समोह भय इत्याद्या कथिता मूढ़ वृत मन के अंत के वृत्तियां तीन प्रकार की मनो वृत्तियां घोरा मूढ़ा मूढ़ा घोरा शांत वृत्ति में दृष्टांग क्या है शांत सात्विक वृत्ति है शांति क्षमादि करता है जो ये उसकी सात्विक वृत्ति है उदार भाव है ये उसकी सात्विक वृत्ति है इत्यादि जितनी भी प्रकार के उनको सात कुछ समझो और तृष्णा है चाह है दुनिया भर की चाह दिमाग में भरा पड़ा है ये चाहिए वो चाहिए ये चाहिए, वो चाहिए स्नेह लोगों का स्नेह चाहिए अगले हम आसाम कि हमको प्यार नहीं करते हैं थोड़ा समस्या है और क्या करें ऐसे बोलने वालों पर दूसरा उसके जवाब में लेके क्या तुमको प्यार करने का मतलब अपने गोदेवी बिटाकर तुमको प्यार करेंगे कैसे तुम चाहते हो प्यार जबान से प्यार करें और भीतर से गाली दे दे वो अच्छा लगेगा तेरे को तो? कि जबान से डांटेंगे जबान से काम करने कहेंगे जबान से कुछ भी कहेंगे हृदय से प्रेम है वो मुख्य है जमात माता पिता तो डांटते भी है पीटते भी है से कितना प्रेम होता है एक महीने फोन नहीं आया तो दिमाग खराब हो जाता है उन लोगों का नहीं वहां दस बनाने लग जाते हैं नहीं प्रेम है ना स्नेह स्नेह राग लोभ ये सब क्या है घोर वृत्तियां इसके जैसा अन्य भी जितने भी ईर्ष्या द्वेश वगैरह सारे के सारे घोर वृत्तियां और मोह भय इत्यादि क्या है कचता मूड वृत्ति तामसी वृत्तियां झूठ छल कपट ये सारी चीज आ गई तामसी वृत्ति में मोह वशा भय के वैसे तो करता है सम्मोह की वैसे तो करता है मोहित मोह हो गया है तो क्या करेगा झूठ बोलेगा मोह के अधीन होकर झूठ किसी के प्रति आपको तो मोह है और उसको बचाना है तो क्या करोगे झूठ तो बोलोगे मोह ना हो तो सच बोलने में क्या घबराहट तो है आदमी झूठ छल कपट सब कुछ और तो सारी तहसी वृत्तियां शांता सात्विक वृत्त शांता क्या है सात्विकी वृत्तियां गोरा राजस्य गोरा का मतलब राशि वृत्तियां मोड़ा मैं तामस वृत्तियां तांतादिवृत्ति ता दर्शे दी उन्हें शांतादिवृत्तियों विशेष स्वरूप को भी वैराग्य श्लोकों के द्वारा स्पष्ट कर दिया गया है